विवेक चुनावी अहम पदार्थ निरूप सर्वात्मश्यदमृष नैवाहम क्षणिवर्शना जम्यहम प्रती कह क्षणक सिद्धेत यह दृश्य सर्वथा मिथ्या ही है इसकी क्षणिकता देखने में आती है इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता अतः इन क्षणिक अहंकारादि को मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है अहम पदार्थस्तःमादिखी नृत्य सत्तावपि भाव दर्शनात्चो नित्य तेती स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सद सदविल अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है क्योंकि उसकी सत्ता सुसुष्ति में भी देखी जाती है स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत्य विलक्षण है विकारणाम सर्विकार वेत्ता नि भवि सामर् मनोरथ स्वप्न सुस्व सुस्फुट स्फुट पुनः पुनः जेषमस अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए मनोरथ स्वप्न और सुस्वी काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट दिखा गया है अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं अतभिम तिंडे पिंडाभिमापि बुद्धि कल्पिते कालत्रखंड बोधम ज्ञात्वा सामत्मा शांति इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धिकल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान ज्यान स्वरूप जानकर शांतिलाप लाभ करो तजाभिमान कुल गोत्र नाम रूपाश्रम स्वाधसवाश्रितेशो लिंग धर्मानिकता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 सत्यन्ने सत्यन्तिबंधा पुंस संसार हेतव दृष्टा तेजा कमूल प्रथम विकारोत्यहंकार पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं किंतु सब का मूल प्रथम विकार अहंकार ही है क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है वस्य हंकारे न दुरात्मना संबंधे विलक्षणा। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की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 अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है यो वापुर प्रती तो बुद्धिया तस्वय सतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है ब्रह्म नहाबलता हंंकार घोराशिना संवेस्ट्यात्मनि गुणमय चंदय त्रिर्मस्तक वैज्ञान महासिनाद्युतिमता शास्त्रयम् वे छिद्यशिशत्र निधि ब्रह्म ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज और तम रूप तीन प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप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 अहमोत्यंत निवृत्तिया तत्त नाना विकल्पसृत्या प्रत्यक तत्व विवेका दयास्मितिंदते तत्व अहंकार की निशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विपल विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्मतत्व का विवेक हो जाने से ज जा आत्मा ही मैं हूँ ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है अहंकर्तर्यस्मती मति मुंसा सहसा विकारात्मत्मतिफल जुषी स्वस्थेतिमुषि जदध्यासा जन मृजिन्मृति जरा दुख बहुला प्रतीतमूर्ते स्तव सुखतनो संसतीय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 आनंदमुतेरन व्यकृते नैब था क्वाप्यस म संसुति इस अहंकार रूप अध्यास के बिना सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंदस्वरूप पवित्रकीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती तस्माहशत्रेद्य विज्ञान महाशिनाफुटम भोक्षात्म साम्राज्य सुखम यथेष्ट इसलिए हे विद्वन् भोजन करने वाले पुरुष के गले में काटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महा से भली प्रकार छेदन कर साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो ततो हम आदे विनिवर्त्य वृत्ति संत्यक्त राग परमाथ लाभ तुष्णि क्षमा स्वात्म पूर्णात्मना ब्रह्मण निर्विकल्प फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ समूलकृत महान हम पुनः खित सचेत सा क्षण संजय व्यक्षेपत करोती नवस्वता प्रदो यथा यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है